लो, मर गया तो मर गया तुमने भोजन और जहार बना दिया भोजन कर लेने दो फिर उसको तो बताना कि अमुक आदमी मर गया, हमारे घर में यही होता था हमारे गांव में यही होता था हमारे बाबा दादा, दादा यही करते थे तो। मरने की खबर आ जाए बल्कि पहले संभव हो तो जांच भी कर हमारे गुरु जी थे पंडित राम मोहन जी जिनसे मैंने व्याकरण पढ़ा उनके घर से तार आया कि आपकी पुत्र बहुत बीमार हैं पुत्र को तुरंत देख लीजिए अब उनके पुत्र जो थे उनकी उसी दिन व्याकरणाचार के छठे खंड की परीक्षा प्रारंभ हो रही थी गुरु जी ने तार को लिया और एक पुस्तक में दबा दिया और हमसे कहा कि तुम चुपचाप हमारे घर चलेगा और देख के घर की हालचाल कौन बीमार है कैसी बीमारी है और तुम तुरंत न हो मैं गया।, गया गया था कोई बीमार नहीं था हमको पुत्र बधू तो उनकी बहुत खुश थी हमको बना खिला दी बनाबर रख लिया परीक्षा हो गई तब बुला के बताया देखो ये तार है बोले पिताजी आपने रख क्यों लिया बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से तो आपने ये तार दबा क्यों लिया आ, हमको बता देते हम चले जाते घर देखते बेचारी बीमार है फिर हंसने लगे आ, कि देखो तुम्हारी परीक्षा बिगाड़ने के लिए तुम्हारे किसी दुश्मन ने ये तार दिया था ये तो जाके घर से तो लौट आए हैं तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है तो बाबा खबर पहुंचाने में भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और यदि दूसरे द्वार से ऐसी खबर किसी के मरने की खबर अगर कहीं दूसरी जगह से आ सकती हो तो तुम पहले पहुंचाने की जल्दी क्यों करते हो ये कोई जल्दी खाटा हो गया कि कोई मर गया कि कोई पिछोड़ गया कि किसी की सजा हो गई हैं जीव लू तू तो रहे भाई ये लुतर शब्द हमारे गांव का है है ना? बहुत पतली जीव है तुम्हारी अपनी बाणी को जीव को कायदे में रखोगे कायदे मत करो आ, आप अपनी बुद्धि को ऐसा सहज बनाओ सरल स्वाभाविक की वो सबका भला करे हमारे पितामह थे वृद्ध अठहत्तर बरस की उम्र में मरे थे तो जब रास्ते में कहीं चलते थे हमको बचपन में उनके साथ चलने का बहुत काम पड़ता हो तो रास्ते में जब कहीं कांटा मिलता ना गांव में कांटे मिलते हैं रास्ते में और कहीं पत्थर का टुकड़ा मिलता तो वे झूक के उठा लेते उस कांटे को उस कंकड़ पत्थर को उठा के रास्ते पर से फेंक देते हमारी बाई थी जब धर्मशाला छोड़ के जाने हैं, तो अपने हाथ से झाड़ू लगा के कमरे को धोती थी कि इसमें कोई भी आएगा, तो उसको ये धर्मशाला साफ मिलना चाहिए आप रास्ते में चलते हुए कहीं फूक नहीं देते हैं आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर मिले आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो आपका अंतकरण शुद्ध हो और दूसरे के चलने फिरने का जो रास्ता है आ, उसको गंदा करते चलते हैं तो सर्वो का भला हो ये ख्याल रखना चाहिए उड़िया बाबा जी के सामने जब वृक्षा रखी जाती थी भोजन कर महाराज यदि ईश्वर कृपा से अच्छा भोजन आ गया जो उनको अच्छा लगता था खान तो खाते नहीं थे बांटना शुरू करते थे वो कहते थे कि बढ़िया भोजन देख के बेटा मेरा खाने का नहीं खिलाने का मन होता नहीं दूसरे का है दूसरे का भला दूसरे की प्रियता है आपने को तो? और एक बार जिससे मिल गए ना देखो एक गाय जो नंदिनी गाय थी उसको दबा लिया से और दिलीप उस गाय की रक्षा में कर तो अब गाय तो वो कामधेनू की पुत्री थी वशिष्ठ की थी सुरक्षित थी लेकिन जब शेर ने उस गाय को दबा लिया तो दिलीप ने उससे कहा कि देखो सिंह जी हम तुम दोनों इस जंगल में मिले हैं हम भी शेर हैं, तुम भी शेर हो और हम दोनों में अब बातचीत हो चुकी है तो संबंध माभाषण पूर्व माह वृद्ध सनऊ संगतोर बनाते हम लोग जंगल में दोनों मिले हैं दोनों शेर हैं, और हम दोनों में परस्पर बातचीत हुई है तो हम दोनों का संबंध हो गया क्योंकि जिससे एक बार एक बार बातें हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है कुशल मंगल हो जाता है जो क्षय हो जाता है उससे एक न एक जबान जवान का रिश्ता तो जुड़ ही गया ना और वृत्त तनऊ संगत हम लोग इस जंगल में मिले हैं हम दोनों का एक संबंध हो गया क्या संबंध है कि हमने तुमसे तुमने हमसे बात कर देखो तो का आप इस संबंध को निभाना हो ये ये मान सिंह डाकू दूसरे डाकू किसी के घर में डाका डालने गए जिससे घर में डाका डालने गए थे एक स्त्री थी उसने कहा कि तुम तो हमारे भाई हो अच्छा तुमने हमको तो भाई कहा तो तुम हमारी बहन हो और महाराज जिंदगी भर उसके साथ भाई बहन का नाता निभाया उसको रुपया पैसा मदद सब करता रहा आप लोग सत्संग में मिलते हैं क्या आप भाई बहन नहीं है डाकू से भेंट हो जाए तो भाई बहन और सत्संग में भेंट हो जाए तो भाई बहन नहीं संबंध आख से संबंध होता है चक्षु चक्षुरागत प्रथमम आंख से आंख मिल गई प्रेम हो गई बात हो गई संबंध हो गया सताम साप्त पदम मैत्र सात कदम किसी के साथ चले मैत्री हो गई हमारे नीति नीतिशास्त्र का वचन है शताम साप्त पदम मैत्र सात कदम बोले चले मित्रोगा पश्चात विकसित र रहस्यम साधुनाशुद्ध प्रकृत्या कल्याणी पुरोवा मत नवगीत परिचय पुरो पहले दिन मिले तो है ना और आखिरी दिन मिलो तो अपने जो हृदय का रस है वो सड़ना नहीं चाहिए वो बिगड़ना नहीं चाहिए एक रथ बड़े प्रेम से मिले तब प्रेम से मिले मिल गए प्रेम से अब ऐसा कौन सा कारण है जो हमारे प्रेम में तनाव पैदा करते थे बाबा पहले रहनी रहनी रहनी, रहनी सबसे पहले पहले जीवन की रहनी तभी तो मीत आपके रस में विपरयास न हो और मीठे से कड़वा न हो जाए बलत रस जो कागता अखुनता संगमे मही हम सूर्य की तरह रोशनी बांटते हुए चले चंद्रमा की तरह चादनी बिखेरते हुए चले और जैसे सूर्य चंद्रमा के लोग पहचान लेते हैं ऐसे आपका जीवन ऐसा हो पहचान अब शराबी की बात दूसरी है शराबी लोग नहीं है जैसे एक गाँव में एक शहर में दो शराबी रात को सड़क पर निकले तो एक ने कहा कि ये सूर्य है दूसरे ने कहा नहीं बेवको तुम नशे में हो ये चंद्रमा है उसने कहा नहीं तुम नशे में सूर्य दोनों में लड़ाई होने लगी हो इतने में तीसरा आदमी आया तो भाई देखो हम दोनों में लड़ाई हो रही है तुम तो पंचायत कर दो तय कर दो कि ये सूरज है कि चंद्रमा है उसने कहा भाई हम तो इस शहर में आज पहले पहल आए हैं है सूर्य चंद्रमा को पहचानते इस शहर की सूर्य चंद्रमा कैसे होते हैं आप ऐसे सूर्य हो यदि आप सबको राष्ट्र से हो यदि आप जाते को पानी बता देते हो पीने के लिए भूले हुए को मार्ग बताते हो आपके पास खिलाने के लिए अन्न न हो पहनाने के लिए कपड़ा ना हो मान लेते है देने के लिए पैसा ना हो मान लेते हैं हम लेकिन मीठी जबान तो है आपके पास त्रिणामी भूमि उदक आप चतुर्थी चून रखा पे नो कदा कदाचन आपके पास और कुछ नहीं है पर मीठी जबान तो है ना कितनी रसीदी कितनी मीठी है हर समय रस तर जैसे चाशनी में रसगुल्ला हो, हो ऐसे चमचम -चम की तरह जैसे चाचनी से तर चमचम होता है वैसे चमचम -चम की तरह आपकी जीभ आपके मुंह में रहती है हमेशा रस से तरात उससे दो मीठे शब्द तो बोल सकते हैं बोली में बड़ा रहस्य है में बड़ा थे। थे एक किसी के घर गया पूछा घर में स्त्री थी पूछा आप थे पतिदेव इस समय कहाँ है दूसरा गया पूछता है तेरा कसम कहा है कसम तो माने भी तो पति ही होता है पर पूछने का ढंग हुआ एक ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता लगता हूं नमस्कार एक ने कहा मैं तुम्हारी माँ का कसम हूं तो भाई बोलने का कम तो चाहिए ना बोलो ठीक बोलो बोलो ठीक बोलो तो कुछ नहीं तो अपनी ये रसीली वाणी इसको मत बिगा एक महात्मा थे हो ऋषिकेश के पास अपना प्यो पाल जो थे मरने लगे मरने लगे तो साधुओं ने घेर लिया बोले महाराज आप अपने अनुभव की कोई बात बता जाए अरे बाबा ब्रह्म तो है ही उसको बनाना नहीं पड़ता ब्रह्म न बनता है न बिगड़ता है वो तो ज्यो का त्यो होता है उसके लिए किसी विधि विधान की किसी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए तो संबोधन करना पड़ता है संबोधन माने क्या होता है तुम ब्रह्म हो इसके लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती ये वेदांत शास्त्र कर सिद्धांत है ये विधि नहीं है विधि नहीं है आज्ञा नहीं है कानून नहीं है शासन नहीं है तथा क्या है कि जैसे सोते हुए राजा को बंदीगण जगाते हैं रात्रि रात्र मति मतामर मुच संज्ञान ये विधि नहीं है प्रार्थना है आप आपकी क्या स्तृति करें आपकी क्या तारीफ करें आप तो साक्षात ब्रह्म हैं एक रस है सच्चदानंद घन है, है। तो ये हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं ये तो आपका जैसा स्वरूप है आपकी स्तुति कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं निवेदन कर रहे हैं संबोधन कर रहे हैं परंतु आचार के लिए तो शास्त्र में आज्ञा होती है ऐसे रहना ऐसे नहीं रहना ऐसे करना ऐसे नहीं करना साधु से पूछा गया महाराज आप अपना अनुभव बताओ बेचारे तो बीमार थे बोले कि देखो मेरे मुंह में दांत है नहीं महाराज सब टूट गए हैं बात नहीं है जीव है हमारा हाँ जीव है आप बोल रहे हैं बोले बस देखो एक अनुभव यह हमारा लो कि जो दात की तरफ कड़ा होता है वो पहले टूट जाता है और जो जीव की तरफ सोमन होता है वो दीर्घ तक जिंदा रहता है अपने जीवन में सोमलता चाहिए कठोरता नहीं अपने जीवन में मिठास चाहिए मधु चाहिए कठुता नहीं चाहिए आप कड़वे मत चलो और यदि आप लोगों का ख्याल करते चलोगे तो आप शिक्षित पागल हो जाते हो। एक बात आप सोचना है दर्शन शास्त्र का सत्य है ये प्रश्न हुआ कि ईश्वर सबके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ कुछ सोचता रहता है इसको आज सुख दो आज इसको दुख दो आज इसको है और ये दो वो देव कोई ईश्वरवादी नहीं हमारे मानता है कि ईश्वर किसी के व्यक्तिगत जीवन में रोजमर्रा कुछ है ना संकल्प करता है कि विक्षेप करता है कि नहीं हमारे न्यायिक लोग ईश्वर मानते हैं पर वो मानते हैं कि ईश्वर में एक ही संकल्प है एक बार उसने संकल्प कर दिया और ऑटोमेटिक ये सृष्टि चलती रहती है बार बार ईश्वर संकल्प नहीं करता है ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है वो देखो योग दर्शन में ईश्वर है और लोग उसका ध्यान करते हैं अपना कल्याण करते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना परंतु ईश्वर महाद्रष्टा है उसकी सत्व उपाधि का ध्यान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है उसके प्रति कर्म समर्पण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है परंतु वहां तो पुरुष ही दृष्टा है ईश्वर तो महाद्रष्टा है ये नहींकल्प करती फिरती है की आज इसके घर में आग लगा दो आज इसके घर में मत जाओ ये बिजली का संकल्प नहीं है ये तुम्हारे मशीन की खराबी है तो बोले ईश्वर से किसी ने पूछा की बाबा और सवेरे तुमने हमको जगाया फिर तुमने हमको नहाने की प्रेरणा दी फिर हमको तुमने कपड़ा दिया पहनने को अब तो बाबा तुम क्या हमको अपना नौकर समझते हो कि हमको तुमको जगाना जगाते रहें और तुमको धोती पहनाते रहें ये किसी शास्त्र का सिद्धांत नहीं है वो ईश्वर का तो एक ही संकल्प काम करता है नहीं तो ईश्वर पागल होगा ईश्वर विक्षिप्त ईश्वर तो बड़ा ही शांत है सत्व की उपाधि भी संकल्पात्मक नहीं है शांत है वो परमेश्वर का अवसर नारायण आप दूसरों के बारे में ईश्वर भी सोचे तो उसको विक्षेप्त होगा यदि दूसरों के बारे में आप सोचने लगेंगे तो अपने जीवन की जो व्यथाएं हैं और समस्याएं हैं और उलझने हैं और उनको सोचने में ही आपका दिमाग गर्म हो जाता है यदि आप दो चार दस और अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो पागलपन में कोई संदेह ही नहीं रहेगा इसलिए व्यवहार का साथ ये है कि आप अपनी दृष्टि को अपने चरित्र पर ठीक रखिए वो सबके लिए ठीक हो जाएगा आप अपने मन पर अपनी दृष्टि रखिए कि उसमें दुर्भाव ना हो वो सबके लिए ठीक हो जाएगा आप अपने विचार को ठीक रखिए वो सदविचार आपका चरित्र सच्चरित्र हो आपके मन के भाव सद्भाव हो आपकी बुद्धि के विचार सद्विचार हो आपकी स्थिति शांत हो साधन का फट व्यक्तिगत जीवन में होता है साधन का ईश्वरीय जीवन में नहीं होता ब्रह्म में नहीं होता परमार्थ में नहीं होता वो साधन साध्य नहीं है वो तो सिद्ध वस्तु है उसका तो बोध होता है अंतकरण शुद्ध होने पर और ये जितना सत्संग है सत्शास्त्र है उपदेश है वो हमारे चरित्र को शुद्ध करने के लिए है और उसका गुर फॉर्मूला ये है कि आप अपने को शुद्ध कर रखिए फिर आपके लिए सारी सृष्टि शुद्ध हो जाएगी हो जहां से पानी गुजरता है वो अगर शक्कर पर से गुजरता हो गुड़ पर से गुजरता हो तो सारा का सारा पानी मीठा होता जाएगा यदि आपका मन मीठा है तो सारी दुनिया आपके लिए मीठी हो जाएगी तो नमो मनोनारायण कभी कभी संसार का वर्णन होता है कभी जीव का वर्णन होता है कभी ईश्वर का वर्णन होता है कभी जो तीनों में एक है उसका वर्णन है। तो जो लोग किसी भी एक दिन की बात सुनते हैं या फिर दो दिन की सुनते हैं तीन दिन की सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये कभी क्या कभी क्या कभी जीव की दीनता का वर्णन है तो कभी ईश्वर की करुणा का वर्णन है तो कभी जीव ईश्वर तो दोनों में जो अखंड चैतन्य है उसका वर्णन है कभी संसार के शील स्वभाव तो का वर्णन है श्रोता को इतना विवेक होना चाहिए कि वो बिल्कुल पराश्रय पर बुद्धि पर, पर आश्रित न होगा स्वयं भी उसकी बुद्धि का उदय होगा इस श्रोता को बेवकूफ बनाने के लिए जो तो हमारी अकल के अनुसार अनु इतना वर्णन नहीं होता है उसके सामने चार चीज रखी जाती है कि वो विवेक करे विचार करे कि इसमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है उसकी बुद्धि भी जागे श्रोता की बुद्धि को सुलाने के लिए बेहोश करने के लिए नशा में लाने के लिए ये प्रवचन नहीं होता है यदि आप सुनते सुनते नशे में आ गए और कपड़े फाड़ के फेंकने लगे और नाचने लगे और चिल्लाने लगे तो आपके विवेक का जागरण कहां हुआ आपकी बुद्धि तो सो गई सत्संग बुद्धि को सुलाने के लिए नहीं जगाने के लिए होता हो ये बात आपसे ध्यान में आनी चाहिए रहनी चाहिए तो संसार के वर्णन में भी कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जो बचपन में ही माँ बाप से सीखने की होती है पलंग पर ही पेशाब नहीं करना उसके लिए जो जगह बनी है वहां जाना ये बात ना सिखावेगी दत्ती कहा जाना आप कैसे लेना हाथ कैसे धोना ये तो घर के लोग सिखाएंगे ना आपको दातुन करते करते नहीं चलना उसको जहां तहाँ नहीं फेंक देना जहां तहा नहीं फूंकना, ये सब तो शिष्टाचार थी सदाचार की बात है। वो आपने ठीक तरह से सीख लिया होगा तो मालूम है फिर जब पंडितों का संसार होता है तब वो सिखाते हैं कि शौचालय से आने के बाद कितनी बार हाथ में माटी लगानी चाहिए दस बार बाए हाथ में अलग लगाना दोनों मिला के सत्रह बार लगाना ये सब सदाचार लघु संचार करके आने के बाद हाथ कैसे धोना कुल्ला कितना करना स्नान कहाँ से शुरू करना हो सिर है कि पांव अब ये सब जाके अगर आप किसी संत के पास सीखना चाहें तो संत के समय को भी बिगाड़ना है बोला और वहां से जितना लाभ उठाना चाहिए उससे वंचित होना चाहिए अब देखो घर में तो आजकल प्राय जाते हैं बड़े लोगों के घर में तो एक लंबा लंबा सा बना रहता है नहाने के लिए हो हमको मालूम नहीं किस ढेक हाँ अच्छा अब उसी में जाके बैठ जाते हैं तो सारे शरीर का पानी हो एक हो जाता है कि नहीं जो मूत्रेंद्रिय का पानी है जो है ना कट्टी का पानी है वो मुंह में जाता है आख में जाता है सिर में जाता है तो ठंडक के लिए स्नान करना दूसरी चीज है और पवित्रता के लिए स्नान करना दूसरी चीज है धर्मक दूसरा होता है और शरीर को आराम पहुंचाने के लिए स्नान दूसरा होता है दृष्टिकोण का फर्क हो गया ना? स्नान का जल पहले सिर पे डालें और ऊपर से धोते हुए नीचे चले जाएं। नीचे का पानी फिर ऊपर नहीं जाए ये सब धर्म स्नान कार्य को कार्य से मिटाना ये लौकिक प्रक्रिया है जैसे आपके हाथ में गंदी चीज लगी है साबन बेकार है लेकिन दोनों का कारण है मिट्टी मिट्टी से ही वो गंदगी लगी है और मिट्टी से साधन बना है यदि नृत्यता से उत्को तो है तो कारण से कार्य की स्वच्छता हुई कार्य कारण में दीन हो जाता है उसमें गंदगी भी दीन हो जाएगी कारण भी दीन हो जाएगी तो ये कारण की प्रक्रिया है बहुत विशाल पूर्व है एक एक बात हैं, कहा तो आप घर हैं व्यवहार्यवहार पैसा करते हैं बच्चे को भोज में ज़्यादा लेकर चलाते हैं और अपने भाई के बच्चे को कम दोष में देते हैं है। ट्रेनों में लड़ाई हो तो अपने बच्चे का पत्रताश करते हैं लड़ाई तो नहीं चो रहे हैं जो तो, तो आप लेकर के आए जो बढ़िया हुआ आप अपने बेटे को दे दिया जो दो नंबर का हुआ बढ़िया हुआ वो अपने भाई के बेटे को दे दिया तो आप घर में लड़ाई को बो तो तो रहे है हम के ना जाकर सीखने की नहीं है घर में सीख रहे रोज थोड़ी देर आपका शरीर आपका कर्म आपका मन ऐसी जगह होना चाहिए जो संसार के स्वास्थ्य से संबंध नहीं रखता है एक जगह आप अपने घर में ऐसी रखिए कि तो जहां बैठ के भोग न करना हो और खाना पीना न हो धोना ना हो वहां बैठ केवल एक बार संसार को छोड़ देने की आदत जा तो रही है बगला अनुसार पहुंच जाएगी सहारा देखिए दुनिया से अलग हो जाएगी बिना तार अलग हो जाएगी, पर तो एक बार कपड़ा ऐसा नहीं पहनना चाहिए कि वो शरीर में सिकक जाए एक बार उसको अलग करके देखना आप तो दुनिया का सपड़ा इस ढंग से करते हैं कि वो आपके साथ किए एक छोड़ना यात्रा कर रहे थे एक साथ शरीर था अगला तो तो साथरा। तो, तो और खुदा तो पदीरा शरीर और चलो निकालते हमको ले जिसका शरीर भी पचला जिसका रोडा दूर लगा के पुरता निकाला फैकते परंतु जिसका अगर शरीर भी मोटा और छोड़ता भी बिल्कुल छुटता हुआ उससे तो निकले ही नहीं तो मोटा आया कमजोर होता तो हम जानते हैं बोला है? आदमी कमजोर होता है उसको बैठने में उठते हैं बोलने में तकलीफ होती है न किसी को मारते हाट सके मारे पक्ष नके किसी को मार भी न सके मोटा आदमी तो बहुत ही कमजोर होता है, है? कुर्ता तो भागा जाए लाठी वाले ने कुर्ता से निकाल दिया सदसंसार आपको एक नए दिन घोड़ना कराएगा इसकी कपड़ थोड़ी खीड़ी होनी चाहिए आप नहीं छोड़ेंगे तो संसार अपने आप खोड़ के जायजा अपन तो छोड़ाने छोड़ने का मजा भी आएगा एक पकड़ने का मजा एक छोड़ने हैं आप दस मिनट के लिए ईश्वर के चंपर में और जैसे रविवार छुट्टी मनाते हैं और जैसे पिकनिक करने के लिए जाते हैं कश्मीर अपने वैसे आप रोज दस मिनट के लिए जैसे कश्मीर और स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं ऐसे दुनिया मन ही मन ऊंचाऊप जगह दूसरी जगह चले जाए ये आपके लिए बड़ा उपकारी होगा हो जिंदा मित्र की बात मत कीजिए दादी जगहों की बात मत कीजिए भगवान का नाम लीजिए है अपने शादी तलाश की चिंता मत कीजिए राधा चर्चन कर लीजिए है अपने मन को थोड़ी देर के लिए दुनियादारी से अलग कर लेने की जो आदत है वो जीवन में बहुत शखों से भी अलग करते जब जो जिन बोलते हो शखों से अलग ये वाली बात अखबार में करती है हो, तो हर समय भगवान का नाम ये अखबार में सपने की है, है। हमको तो निरंतर भगवान का नाम नहीं आता है अरे भाला सपना भी दूसरी बात बोलोगे दूसरी से बात करोगे निरंतर माने कर आप अपने जीवन में एक नियम कर लोगे हम दस मिनट पंद्रह मिनट बिल्कुल और भगवान के नाम से अपने जीवन को भरेंगे और बरा लिया हाथ सवेरे मेरे सामने प्यार हो जब दिल्ली दरबार लगा था तो वो भी आधा मिनट मिलाया और का आप चौबीस घंटे में एक बार भगवान से तक के हाथ मिलाइए और उसकी भक्ति कम से कम चौबीस घंटे में रखी ना ये जो उलिखने हैं समस्याएं हैं इनसे छूटने की रीति है अच्छा आपसे तो कोई नहीं बोलता है बड़े आदमी है मान लिया तो उसका अपमान बड़ा है अगर, अगर आपसे तो कोई ऐसा आदमी है तो उसको अपमान करने आप अधेरे हो तो उसको नमस्कार कर अपनी ओर से पहले बात करते कितने अच्छा है तो आपने तो विनय होना चाहिए ना जीवन अपना सुधारा जाता है दूसरे का नहीं सुधारा जाता है भग राम रामचंद्र का वर्णन है उन्हें तो पूर्व उधार कोई भी नजार नहीं, गया गया ये नहीं कि कोई पहचान करा रहे हैं कि ये ऐसे बर्जे कराने की जरूरत नहीं ना? तो ओर ना? है, तो है।, तो है ना नौ ऐसी और मुस्कराते बातचीत बात भी कर देते हैं और भाई कहा बताया विनय तो अपना सत्रगुण है ना अपना सतुगुण वहां और कोई हो तो उससे पूछ लीजिए और पानी पीना चाहें तो पहले उससे इससे पूछिए आप एक शिष्टाचार की प्रक्रिया है आप अगर किसी बड़े को देख के उससे खड़े हो जाता है तो इससे आप छोटे इससे आप खड़े हो जाते राजा छो रात तो बोले हमारे बराबर अयोध्या से राजा है सालों राज करते हमारे महाराजा आए के राजा ने कहा कि हम किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं लड़ाई हो दोस्त रास्ते जाएगा हारेगा उसको रास्ता छोड़ना पड़ेगा अयोध्या में स्वयं रास्ता पर तो उतर के आए और नमस्कार या और घोड़े जावा हमको तो वैष्णव है हमको तो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ में सदाचार का ध्यान अभिनय का ध्यान सदगुण का ध्यान ये अपना काम ये देखो समाचार की बात है। रहे अभी जगत क्या है ये सब लोग अपनी अपनी नजर से अलग अलग देखते हैं ये यही दुनिया है जिसको हम संदेश है कहा जाने नहीं दिया जा सकता राजकुमार से एक विद्या लगिया बी रात को शारती से पूछा तो तो ये शौक तो है और है, के क्या तो चलता है की मनुष्य का शरीर अच्छा होगा दूसरे लोग निकले दूसरी रात निकले तो रोगी आए रोगी तिलना काम हाँ बड़ा ये कौन काम है हमारा जो रोगी है क्या कोई जाति होती है कोई धर्म होता है कि धर्म होता है सुराष्ट्र होता है रोगी कौन है पहले स्वास्थ्य मध्य है तो अच्छा ये क्या है तो मतलब शरीर में कभी कभी रोग होता है महाराज अच्छा तो मेरे शरीर में भी रोग हो सकता है हाँ महाराज समा करे आपके शरीर में भी हो सकता है तो तीसरे दिन बेटा एक मुर्दे निर्दय कर लिए जा रहे थे राम राम सत्तर लगी जा रही बात तो खूब से कैसे सूखना शिक्षक से कैसे सूखना और कव तो कैसे तो तो जात होती है, तो तो है तो सब जाती है तो, दी तो तीन नहीं महाराज ये जी नमस्ते हमारे गलता तथा तो हमारी भी यही गति होगी तो जाता है हो जाता है जिंदा आ जाता है तो दो एक संसाधक दोष है अनित इसमें कहा भगवान बात है ये स्थिति कैसी है मैंने देखा तो आ रहे दिखाई विश्रामालय देखा विश्राहालय हाँ कहीं कहेगा शौचालय है आलो तो जाते हैं आप जहाँ जाना पड़े तो ने क्या था दुख का भया आकाश क्या था ये एक दुख का त्यौहार है दुख का लाचक था है दुख इसमें टिका हुआ है एक था आप हो तो प्रदा तो खरीदारी महात्मा होने कहा हम बिलाए लेकिन किसी ऐसे क्षां से ऐसे एक वक्ति करते जाते उसको हम तो इसके सड़क से उसको चिंता कर रहे हमारे संख में कभी कोई बड़ा तो मरा मर गए ये रोया वो रोया हमारे तो दादी दादी अरे ऐसा नजर जाती है जाती है अगर वही तो दुनिया है ही जो किसने देखा था वही तो आप देखते हैं तो से विवेक का उदय होता है आप किसके लिए चोरी करते हैं किसके लिए कोई काम करता है